अद्भुत अंगूठी। एक समय एक राजा रहता था जिसकी दो बेटे थे। बड़ा बेटा राजकुमार एडवर्ड बहुत बुद्धिमान और चीजों के विषय में सतर्क था, जबकि छोटा वाला राजकुमार क्लिफर्ड बहुत ही फिजूल खर्च था। आह रूबस, मेरे लिए जीवरात लाओ। महाराज, मैंने खास तौर पर इन अंगूठियों को आप हुजूर, धन्यवाद महाराज। हमें और सौ सोने के सिक्के चाहिए होंगे। ओ, ठीक है रुकना जरा। हेडवर्ड, क्या तुम मुझे सौ सोने के सिक्के उधार दे सकते हो? पर पिताजी ने अभी-अभी हम में से सिहारी को हजार सोने के सिक्के दिए हैं। मैंने वो खर्च कर दिए। इतनी जल्दी? इसे तो एक घंटा भी नहीं हुआ क्लिफर्ड। � तुम्हें वो अंगूठियाँ और ब्रेसलेट देखने चाहिए जो उसने बनाए हैं। तुम्हें भी खुद के लिए कुछ लेना चाहिए। क्लिफर्ड तुम्हारा तो इलाज़ी नहीं है। कृपया मुझे पैसे उधार दो, बड़े भाई। हम राजकुमार हैं। हमें सोने की किल्लत कैसी हो सकती है? राजकुमार एडवर्ड ने यकीन एंड राजकुम پر وہ چندت تھا کہ وہ اس طرح خرچ کرنے کی عادت سے اسکا کا چھوٹا بھائی محل کا سارا سونا ختم کر دیگا تو اس نے اس کے بارے میں اپنے پیتا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا پیتا جی اس طرح سے تو کلیفرڈ محل کا سارا سونا خرچ کر دیگا تم صحیح کہہ رہے ہو کیا تم نے اس سے بات نہیں کی؟ وہ بس یہی کہتا ہے کہ ہم راج کمار ہیں ہمارا سونا کبھی ختم نہیں ہوگا तो बात करने का कोई फायदा नहीं होगा राजकुमार क्लिफर्ड से कहो मैं उससे तुरंत मिलना चाहता हूं राजकुमार क्लिफर्ड को बुलाया गया और राजा ने उससे बात की तुम बस सोने की शक्ति को जानते हो समय आ गया है कि तुम यह जान लो कि यह तुम्हें कितना शक्तिहीन बना सकता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिताजी यह रहे हजार सोने के सिक्के यदि तुम उन्हें एक महीना चलाओगे तो ठीक है अगर तुम जल्दी ही उन्हें खर्च कर दोगे तो तुम्हें महल छोड़कर जाना होगा और तब ही वापस आना होगा जब तुम सोने की शक्ति शक्तिहीनता के बारे में सीख लोगे और उन बातों के बारे में जिनका मूल्य सोने से भी ज्यादा है जैसे आपकी इच्छा पिताजी तो राजा ने राजकुमार क्लिफर्ड को हजार सोने के सिक्के दिए जो बेशक उस फिजूलखर्च राजकुमार ने कुछ ही दिनों में उड़ा दिए और जैसे की शर्त थी, उसे महल छोड़कर जाना पड़ा बिना कुछ लिए सिवाय उन चार सोने के सिक्कों के जो राजकुमार एडवर्ड ने उसे दिए थे। पिताजी, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? ये उसके लिए अच्छा है। क्लिफर्ड दिल का नेक है। क्लिफर्ड का नेक दिल उसकी सुरक्षा करेगा और उसे बुद्धिमान बनाक इस बेचारे जानवर को मत मारो इसने मेरी बोतल से सारा दूध पी लिया अब मैं क्या पिऊंगा यह बिल्ली मदद से ज्यादा मेरे लिए समस्या है मैं तुमसे यह बिल्ली खरीद लूंगा क्या लोगे एक सोने का सिक्का और उससे बिल्कुल कम नहीं यह लो सुनो दोस्त अब तुम स्वतंत्र हो कोई तुम्हें नहीं मारेगा म्याऊ मैं मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूं ठीक है, आओ, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा दिल नेक है और देखा जाए तो वो काफी है। थोड़ी दूर आगे जाकर राजकुमार एक खेत में आया, जहां उसने एक बहुत ही क्रोधित किसान को देखा। तुम भयंकर जानवर! आखिर बात क्या है? इस बेचारे प्राणी को मत मारो। मेरे सब फलों पर प पर पर इसकी टांग की ओर देखो, ये कुत्ता मैं तुमसे खरीद लूँगा, कितना लोगे? एक सोने का सिक्का उससे जरा भी कम नहीं। ये लो, अब तुम स्वतंत्र हो मेरे दोस्त। मैं तुम्हारे साथ होऊँगा। ठीक है, आओ, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास नेक दिल है और इतना काफी है। थोड़ी दूर आगे जाकर राजकुमार एक मनुष्य से मिला जो एक अजीब सा बंडल उठाए था जो लाल कपड़े से ढका था जब राजकुमार वहां से गुजरा उसने एक पुकार सुनी कोई मुझे आजाद कराओ हे उसके अंदर क्या है तुम्हें इसे क्या लेना है मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है इस तोते को स्वतंत्र इसे आसमान में उड़ना चाहिए था इस तरह से पिंजरे में कैद नहीं होना चाहिए था अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे आजाद करूं तो मुझे एक सोने का सिक्का देना होगा तो फिर ये लो और इस बेचारे प्राणी को स्वतंत्र कर दो अब तुम जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हो मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ ठीक है पर राजकुमार चलता रहा अपने नए दोस्तों के साथ कुछ दूर आगे जाकर उसे एक सपेरा मिला क्या तुम मेरा खेल देखना चाहोगे मैं अब यह और नहीं कर सकती कोई तो मुझे बचाए ओह नहीं इस तरह सांप को एक टोकरी में रखना बहुत ही क्रूरता है स्वतंत्र करो इसे अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सांप को आजाद कर दूं तो एक सोने का सिक्का देना होगा ये लो अब तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो दोस्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी दयालुता की कीमत चुकाऊंगी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त नहीं मेरे साथ मेरे परिवार के पास आओ और जब मेरे पिता तुमसे पूछें कि क्या चाहिए तो अंगूठी की मांग करना जो वो पहने हुए हैं राजकुमार हैरान रह गया इस अजीब मांग को सुनकर जो सांप उसे मांगने को कह रही थी पर उसने वो करने का फैसला किया जैसा सांप ने कहा था मिलकर वो एक पर्वत पर गए एक खोमी सांप अंदर गई अपने पिता से बात करने को और जल्द ही राजकुमार क्लिफोर्ड को अंदर बुलाया गया तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई है म मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। तुम्हारा दिल नेक है। मेरी इज्जत अफजाई होगी कि मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अगर ऐसी बात है तो क्या मैं वो अंगूठी ले सकता हूं जो तुमने पहनी है? मैं कभी संगुठी से जुदा न होता। पर एक वादा तो वादा है। ये लो। वो कई सालों से इसके पीछे है संभालकर हाँ लेकिन राजकुमार ने जैसा उससे कहा था वैसा ही किया था वो ये समझ न सका कि एक अंगूठी मांगने का क्या फायदा हो सकता था जबकि इतना ज्यादा सोना है जो लिया जा सकता था पर उसने कुछ नहीं कहा राजकुमार ने अपना बैग खोला और डबल रोटी का एक टुकड़ा निक वैसे बात यह है कि मुझे भूख नहीं है। तुम इसे क्यों नहीं बाँटकर खा लेते? आखिर तुम अंगूठी से क्यों नहीं मांगते? यह एक अंगूठी है, कोई रसोई नहीं जो खाना पकाएगा। अब तुम वर मांगो। खाने के लिए? कोई भी चीज जो तुम्हें चाहिए, पर अभी के लिए खाना मांगो। मैं तो बहुत ही स्वादि� हल और सूखे मेवे तोते के लिए और बिस्कुट कुत्ते के लिए और तुम्हारे लिए मैं पहले ही खा चुकी हूँ धन्यवाद जो खाना मुझे चाहिए वो पहले से ही यहां पर है यह बहुत स्वादिष्ट है अब बस वो करो जो मैंने किया लस्सी की ये बोतल अपने साथ रखो और तुम अंगूठी से कुछ भी मांग सकते हो बहुत बहुत धन राजकुमार और उसके जानवर दोस्त बहुत दूर निकल आए और उनके पास वह अद्भुत अंगूठी थी। उन्हें किसी बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अंगूठी उन्हें खाना देती, घर, सर्द रातों के लिए गर्म लिहाव, सब कुछ। इस तरह भटकते-भटकते वो एक नए राज्य में पहुंचे। एक अजीब सी घो राजा کی چنوتی ہے कि جو کوئی एक رات میں समुद्र کے بیچو بیچ سونے کا محل بنایے گا وہ راجکماری سے بیبا کرے گا اور آدھے راج کا سوامی ہوگا یہ تو بہت یادی بھوشنا ہے راجع پر ضرور کوئی برا سمبوحن چھایا ہے ورنہ وہ اتنی اسمبھاوسی چنوتی کیوں دیتے بھلا اوشش ہی یہ ایک سمبوحن ہے اس انگوچی کو ڈھوننے کے لیے <laughs> अंगुठी की शक्ति से ये चुनौती राजकुमार के लिए कुछ भी नहीं थी। वो दरबार में गया और उसने राजा को बताया कि वो महल बनाएगा। मैं बहुत जल्द ही ये चुनौती पूरी कर लूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल महाराज। राजकुमार को समुद्र में ले जाया गया, जहाँ रात भर वो शांति से सोया रह पर जैसे ही सूर्य हुआ राजकुमार उठा अपनी अंगूठी से उसने विनती की कि देखो एक खूबसूरत सोने का महल समुद्र के बीचोंबीच उठ खड़ा हुआ पहरेदार जो चुड़ैल थी उसने ये देखा वो अंगूठी मुझे ये पता था अब मुझे कोई नहीं रोक सकता उसे हासिल करने से राजकुमार और राजकुमारी का खुशी खुशी व चुड़ैल ने उस अंगूठी को हासिल करने की योजना बनाई। आह मेरी बारी है। चुड़ैल ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और ये दिखावा किया कि वो समुद्र में कहीं खो गई है। दयाल राजकुमार ने उसे महल में आने की इजाजत दे दी। महारानी, आपका घर कितना खूबसूरत है, पर ऐसा क्यों है कि इतने � ओ, हमें नौकरों की जरूरत नहीं। राजकुमार के पास एक जादुई अंगूठी है जो हमारे लिए सब कुछ करती है। मैं वो अंगूठी देखना चाहती हूँ। जल्दी करो। अब आपको अगर आपत्ति ना हो। मेरे पति हमेशा अंगूठी अपने पास रखते हैं। अगर उसे देखना है तो इंतजार करना पड़ेगा उनके वापस जाने का। र ओ नहीं तुम्हें वो अंगूठी यहां अपने पास रखनी चाहिए क्यों सोचो अगर वो समुद्र में खो जाए तो क्या होगा सोचो वो महल में तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी आपने सही कहा उनके आने पर मैं उनसे बात करूँगी उस रात राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि वो अंगूठी उसके पास रखे जब वो समुद्र में जाता है राजकुमार सहज ही राजी हो गया अगली सुबह राजकुमार बिना अंगूठी के बाहर समुद्र में गया चुड़ैल ने उसे जाते देखा और अब जब राजकुमारी अकेली थी उसने अपना असली रूप धारण किया और राजकुमारी से उसने अंगूठी छीन आखिरकार मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें तलाश रही थी मैंने इस राज पर सम्मोहन डाला तुम्हें ढूंढने के लिए आखिर तुम मेरी हुई जब तुम्हारा पति घर वापस आएगा उसे कभी पता नहीं चलेगा कि यहां क्या हुआ था <laughs> जानवरों ने राजकुमार को सब बातें बता दी जब वो समुद्र से वापस आया मुझे पता है वो राजकुमारी को कहाँ लेकर गई है। जल्दी करो, मुझे वहाँ ले चलो। तुम्हारे लिए वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। ये मत भूलो कि अंगूठी चुड़ैल के पास है। कुत्ता सही कह रहा है। पता नहीं वो अंगूठी से क्या कर बैठेगी। हम तुम्हारे लिए अंगूठी वापस लाएंगे। तोता उन्हें वह आपका ध्यान रखना कि आज रात तुम डिनर के लिए पनीर की मांग करो और उसमें से कुछ गुफा की दीवारों के नजदीक छोड़ देना। हूं हूं राजकुमारी ने रात के खाने के लिए पनीर की मांग की और छुपा कर कुछ गुफा की दीवारों के पास रख दिया। रात को जब चुड़ैल और राजकुमारी सो गए पनीर खाने के लिए चूहे बाहर निकल कर आए। बिल्ली चुड़ैल ने छींका और बाहर निकल आई अंगूठी। तोते ने उसे झकड़ा और उड़कर चला गया। कुत्ते ने राजकुमारी को आजाद किया और सांप ने ये सुनिश्चित किया कि चुड़ैल उन पर हमला न कर सके। जल्दी ही वे सब राजकुमार के पास वापस लौट आए। मैं ये चाहता हूँ कि सारी बुराई और इस राज्य पर उसक मैंने अब यह जान लिया है कि मेरे पिता का क्या मतलब था क्या मेरे पास संसार की सारी दौलत और सोना था पर ये तो मैं हानि से बचाने के लिए काफी नहीं था मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की ना कि मेरे पैसे ने अपने पूरे जीवन भर सिर्फ इसलिए कि मैं एक राजकुमार हूँ मैंने उन चीजों को अहमियत दी जिन्ह लेकिन एक सच्चे दोस्त का प्रेम हमेशा हमारे जीवन को रोशन करने के लिए काफी होता है और मेरे पास तो तुम पांचो हो मेरे पिता हैं और मेरा भाई है मुझे और पैसों की आवश्यकता नहीं है ये लो और इसे अपने पिता को वापस कर दो ये उनकी है और अंत में राजकुमार के घर लौटा एक बुद्धिमान मनुष्य बनकर آخر اسے جیون میں صحیح چیزوں کا ملیت سمجھ آ گیا تھا اور وہ اپنے پتا اور بھائی کے ساتھ رہنے لگا اپنی جانور دوستوں اور اپنی جیون کے پریم راج کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی